महाभारत पर्व एको द्रोणपर्व एकोनशतमोध्याय अर्जुन के द्वारा तीव्र गति से सेना में प्रवेश विंद और अणुविंद का वध तथा अद्भुत जलाशय का निर्माण वर्तमान तदाधे द्रोण से पांडवी विवर्तमाने ऑवादि तत्रस्त शिखर प्रति रसा करूते दिवाकरे तिठता पुनरावर्तताम जयताम चतः शन संजय कहते हैं राजन जब द्रोणाचार्य का पांडवों के साथ युद्ध हो रहा था और सूर्य अस्ताचल के शिखर की ओर ढल चुके थे उस समय धूल से आवृत होने के कारण दिवाकर की रश्मिया मंद दिखाई देने लगी थी योद्धाओं में से कोई तो खड़े थे कोई युद्ध करते थे कोई भागकर पुनः पीछे लौटते थे और कोई विजयी हो रहे थे इस प्रकार उन सब लोगों का वह दिन धीरे धीरे बीतता चला जा रहा था तथा तेसो तेसोसेश जय गृदो अर्जुनो वासुदेव विजय की अभिलाषा रखने वाली उस समस्त सेनाएं जब युद्ध में इस प्रकार अनुरक्त हो रही थी तब अर्जुन और श्रीकृष्ण सिंधुराज जद्रथ को प्राप्त करने के लिए ही आगे बढ़ते चले गए रथमार्ग प्रमाणम तो कोंते सर चकार यत्र पंथानम ये न जनार्दन कुंती कुमार अर्जुन अपने तीखे बाणों द्वारा वहाँ रथ के जाने योग्य रास्ता बना देते थे जिससे श्री कृष्ण रथ लिए आगे बढ़ जाते थे यत्र यत्र यथो या ते पांडवस्म तत्र से पते प्रजानाथ महामना पांडुनंदन अर्जुन का रथ जहाँ जहाँ जाता था वहीं वहीं आपकी सेना में दरार पड़ जाती थी रथ शिक्षा तु दासहो दर्शयामा सीवान उत्तमा धम अमध्या मंडला विदर्शयन दशारहवंशी परम पराक्रमी भगवान श्रीकृष्ण उत्तम मध्यम और अधम तीनों प्रकार के मंडल दिखाते हुए अपने उत्तम रथ शिक्षा का प्रदर्शन करते थे तेतु नामांकिता पीता कालिबा सन्निबाह पर्वाण पृथ्वो दीर्घ गामि वैष्णवाचायधान रुधिर पतगे साधम प्राणिना पपुराहय अर्जुन के बाणों पर उनका नाम अंकित था उन पर पानी चढ़ाया गया था वे कालाग्नि के समान भयंकर तांत में बंधे हुए सुंदर पंख वाले मोटे तथा दूर तक जाने वाले थे उनमें से कुछ तो बांस के बने हुए थे और कुछ लोहे के वे सभी भयंकर थे और नाना प्रकार के शत्रुओं का संहार करते हुए पक्षियों के साथ उड़कर युद्ध स्थल में प्राणियों का रक्त पीते थे रथ स्थितो उग्रत क्रोशम जान सत्यर्जुन शरा रथे क्रोशम अति क्रांत्यन तिथाता रथ पर बैठे हुए अर्जुन अपने आगे एक कोस की दूरी तक जिन बाणों को फेंकते थे वे बाण उनके शत्रुओं का जब तक संहार करते तब तक उनका रथ एक कोस और आगे निकल जाता था तार्छ मारुतरंग हो भी साधु बाज भी तथागत छद्र थी के सृष्ण महापय जगत उस समय भगवान ऋषिकेश अच्छे प्रकार से रथ का भार वहन करने वाले गरुण एवं वायु के समान वेगशाली घोड़ों द्वारा संपूर्ण जगत को आश्चर्यचकित करते हुए आगे बढ़ रहे थे न तथा गथते रथ तपनस्य से विशा पते नेद्र से न तो रुद्र से नापि वैश्रवण से प्रजानाथ सूर्यचंद्र इंद्र रुद्र तथा कुबेर का भी रथ वैसी तीब्र गति से नहीं चलता था जैसे अर्जुन का चलता था नान्यस्य समरे ए राजन गत पूर्वस्था रथ यथा यर्जुन्य मनोह भी प्राय शीघ्र गह राजन समरभूमि में दूसरे किसी का रथ पहले कभी उस प्रकार तीव्र गति से नहीं चला था जैसे अर्जुन का रथ मन की अभिलाषा के अनुसार शीघ्र गति से चलता था प्रवेश तोरणे राजन के सव परवीर सेना मध्ये हयातूर्ण चोदया मास भारत महाराज भरतनंदन शत्रुवीरों का संहार करने वाले भगवान श्रीकृष्ण ने रणभूम में सेना के भीतर प्रवेश करके अपने घोड़ों को तीव्र वेग से हाँका ततस्तः रथ्य मध्यम प्राप्य हयोत्तमा तीक्षण रथ मोह मोहम्म छिपाशा समन्विता तदंतर रथियों के समूह के मध्य भाग में पहुंचकर भूख और प्यास से पीड़ित हुए वे उत्तम घोड़े बड़ी कठिनाई से उस रथ का भार वहन कर पाते थे छता बहु श्रै युद्ध सौंडरनेक सह मंडलाव चित्रांव चेर उ युद्ध युद्धकशल योद्धाओं ने बहुत से शस्त्रों द्वारा उन्हें अनेक बार घायल कर दिया और वे क्षत विक्षत हो बारंबार विचित्र मंडलाकार गति से विचरण करते रहे अतः नाम वाजनागानाम रथानाम न रई स ऊपरिष्टादतिक्रांता शैलाभानाम रणभूमि में सहस्रो पर्वताकार हाथी घोड़े रथ और पैदल मनुष्य मरे पड़े थे उन सबको अर्जुन के घोड़े ऊपर ही ऊपर लांग जाते थे श्रमेण महता, हयावातरंग सह मंदपे गगता राजन समृत्तास्तत्र संयुगे राजन वे वायु के समान वेगशाली अश्व उस युद्धस्थल में अधिक परिश्रम से थक जाने के कारण मंदगति से चलने लगे ए तस्मिन ते वीर आवंत्यौ भ्रातरह निप सहसेण समार्छे ताम पांडव क्लांत नरेश्वर इसी बीच में अवंती के वीर राजकुमार दोनों भाई विन्द और अनुविंद थके हुए घोड़ों वाले पांडुनंदन अर्जुन का सामना करने के लिए अपनी सेना के साथ आए ताबरजुनम चतुष्ठ्या सप्त्या च जनार्दनम शराणाम चतईर स्वान्न अभिध्येता मुदान उन दोनों ने अर्जुन को चौंसठ और श्री को 70 बाण बारे तथा तो उनके घोड़ों को 100 बाणों से घायल कर दिया ऐसा करके उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई ताप अर्जुन महाराज नवभर्व आज घान क्रुद्धो मर्म्यो मर्म, मर्म भी महाराज मर्म को जानने वाले अर्जुन ने रण क्षेत्र में कुपित होकर झुकी हुई घाट वाले नवमर्म मर्मभेदी बाणों द्वारा उन दोनों को चोट पहुंचाई। ततस्तौ तो सरऊेण विभस्तु सह के शव आच्छादय संद्धौ सिंहनाद चक्रतु तब उन दोनों भाइयों ने कुपित हो श्रीकृष्ण सहित अर्जुन को अपने बाण समूहों से आच्छादित कर दिया और बड़े जोर से सिंहरात किया तयोस्तुधनुष्त्रे भल्लाभ्याम श्वेतवाहन चिक्षेद समणम ध्वज कनकोज्वलऊ तदनंतर श्वेत घोड़ों वाले अर्जुन ने समरांगण में दो बाणों द्वारा उनके दोनों विचित्र धनुषों और सुवर्ण के समान प्रकाशित होने वाले दोनों ध्वजों को भी तुरंत ही काट डाला अथान्य से राजन प्रगहिया समरे तथा पांडवम भृत संक्रुद्धौ हृदया राजन फिर वे दोनों भाई अत्यंत कुपित हो उठे और उस समय सम्रांगण में दूसरे धनुष लेकर उन्होंने बाणों द्वारा पांडुकुमार अर्जुन को गहरी पीड़ा दी तय सुभृत संक्रुद्ध शराभ्याम पांडुनंदन धनुष चुदयतृम भूज एव यह देख पांडुनंदन धनंजय अत्यंत क्रोध से जल उठे और दो बाण मारकर तुरंत ही उन्होंने उन दोनों के धनुष पुनः काट डाले तथा कहे पुंख शिला जघाना स्वास्थ था सुतो पा सपदा फिर सुवर्ण में पंखों वाले और शान पर चढ़ा तेज किए हुए दूसरे बाणों द्वारा उनके घोड़ों को एवं दोनों सारथियों रक्षकों तथा पदानुगा सेवकों को भी शीघ्र मार डाला ज्य शि का जात सुर पात हतः पृथिव्या पातरुग्न युव द्रुम इसके बाद एक सुरप्रदा द्वारा बड़े भाई विन्द का मस्तक धड़ से काट दिया विन्द आंधी के उखाड़े हुए वृक्ष के समान मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा विंदम तो निहित प्रताप हतास्व राम महाबल अभ्यवर्त संग्रामे भ्रातु वरदम अनुस्मरन विन्द को मारा गया देख महाबली और प्रतापी अनुविंद अपने भाई के वध का बारंबार चिंतन करता हुआ अश्वहीन रथ को त्याग कर हाथ में गदारे संग्राम भूमि में डता रहा गदया रथिना श्रेष्ठो नित्य निवारथ अणुविंदस्तु गदया लाटे मधुसूदनम स्पृष्टाकंपयन क्रुद्ध मैनाकम एव पर्वतम रथियों में श्रेष्ठ महारथी अनुविन्द ने कुपित हो नित्य सा करते हुए गदा द्वारा मधुसूदन भगवान श्रीकृष्ण के ललाट में आघात किया परंतु मैनाक पर्वत के समान श्रीकृष्ण को कंपित न कर सका तस्जुन सर ही सदिर्ग्रीवा पाद भुज सिर निच करता समिन्न पपा था चया तब अर्जुन ने छणों द्वारा उसकी गर्दन दोनों पैरों दोनों भुजाओं तथा तो मस्तक को भी काट डाला इस प्रकार छिन्न होकर वह पर्वत समूह के समान धराशायी हो गया तत तो निहितौ दृष्टवा तयो राजन पदानुगा अभ्यद्रवंत संक्रुद्धा किरंत सतरा राजन तब उन दोनों भाइयों को मारा गया देख उनके सेवकगण अत्यंत कुपित हो अर्जुन पर सैकड़ों बाणों की वर्षा करते हुए टूट पड़े तान अर्जुन असरे भरत धापम दग्ध्वा हिमात्येष्ठ अर्जुन बाणों द्वारा तुरंत ही उन सब का संहार करके ग्रीष्म ऋतु में वन को जलाकर प्रकाशित होने वाले अग्निदेव के समान सुशोभित हुए तजो सेना अति्य कृत्रादिव धन विभोज जलदम्भिता दिवाकर इभोदिथ उन दोनों की सेना का बड़ी कठिनाई से उल्लंघन करके अर्जुन मेघों का आवरण भेजकर उदित हुए सूर्य के समान प्रकाशित होने लगे तम दृष्ट कुरस्ता प्रहिष्टाचा भवत्त पुनः अभ्यवर्तन पार्थ समातर भरश्रेष्ठ उन्हें देखकर कौरव सैनिक पहले तो भयभीत हुए फिर प्रसन्न भी हो गए वे वे चारों ओर से कुंती कुमार को सामना करने के लिए डर गए श्रांतम चैनम समालूरे चैंधव सिंहनादेन महता सर्वतारयन अर्जुन को थका हुआ देख और सिंधुराज जयद्रथ को उनसे बहुत दूर जानकर आपके सैनिकों ने महान सिंहनाथ करते हुए उन्हें सब ओर से घेर लिया तादृष्टवा सुसंद उस्मयन पुरसर्षभ सनकैरिव दासह अर्जुनो वाक्यम ब्रवीत उन सबको क्रोध में भरा देख पुरशिरो मड़ि अर्जुन ने मुस्कुराते हुए धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण से कहा सराता हया दूरे चैंधव किमिहान्तर कार्य जाइम तव रोचते मेरे घोड़े बाणों से पीड़ित हो बहुत थके हुए हैं और सिंधुराजद्रथ अभी बहुत दूर है अतः इस समय यहाँ कौन सा कार्य आपको श्रेष्ठ जान पड़ता है भ्रू ही कृष्ण यथातत्व तम हिपाज तम सदा भवंत्रारणे शत्रु पांडवा श्री आप ही सदा सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी हैं अतः मुझे यथार्थ बात बताइए आपको नायक बनाकर ही पांडव इस रण क्षेत्र में शत्रुओं पर विजयी होंगे मम त्वनतरम कृत्यम जदवि तत्व विबोध हैयान विभुत ही सुखम विशल्यान माधव माधव मेरी दृष्टि में इस समय जो कर्तव्य है वह बताता हूँ आप मुझसे सुनिए घोड़ों को खोलकर इन्हें सुख पहुंचाने के लिए इनके शरीर से बाढ़ निकाल दीजिए एवंस्तु पार्थे न केशव प्रत्युवाचतम ममापे तन्मतम पार्थ यथतम ते प्रभाषितम अर्जुन के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया पार्थ तुमने इस समय जो बात कही है यही मुझे भी अभीष्ट है अर्जुन वाच अहमा श्यापी सर्वसैन्या केशव तमप्यत्र यथा न्याय कुरु कार्यम अर्जुन बोले केशव मैं इन समस्त सेनाओं को रोक रखूंगा आप भी यहाँ इस समय करने योग्य यथोचित कार्य संपन्न करें संजय वाच सौवि रथोपस्थान असम्भ्रांतो धनंजय गांडीवं धनुराधा तस्थौ गिरे वाह संजय कहते राजन अर्जुन बिना किसी घबराहट के रथ की बैठक से उतर पड़े और गांडीव धनुत में लेकर पर्वत के समान अभिचल भाव से खड़े हो गए तमभ्य दहाय धावन क्रोशंत क्षत्रिया जय का इदम छिद्रमित ज्ञात्मा धरणितम धनंजय दनन्जे धनंजय को धरती पर खड़ा जान यहाँ अवसर है ऐसा कहते हुए विजयाभिलाषे क्षत्रिय हल्ला मचाते हुए उनकी ओर दौड़े तमेक रथ वंशे महता पर्यवरियन् विकर्षंतारी विसंत सायकान उन सबने महान रथ समूह के द्वारा एकमात्र अर्जुन को चारों ओर घेर लिया वे सब के सब धनुष खींचते और उनके ऊपर बाड़ों की वर्षा करते थे शस्त्राणि च विचित्राणि क्रुद्धास्तत्र छादयत सर ही पार्थम बेघायु जैसे बादल सूर्य को ढक लेते हैं उसी प्रकार बाणों द्वारा कुमार अर्जुन को आच्छादित करते हुए कुपित कौरव सैनिक वहां विचित्र अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन करने लगे अभ्यद्रमंतर अ क्षत्रिय क्षत्रिय नरसिंहम रथोदारा हिंह मत्ता इव दिपा जैसे मत हाथी सिंह पर धावा करते हो उसी प्रकार वे श्रेष्ठ रथी क्षत्रिय क्षत्रिय नरसिंह अर्जुन पर बड़े वेग से टूट पड़े थे तत्र पार्थस्यम्भुजो बलम अदृश्यत युद्ध बहुला सेना सर्वतः संवार्यत उस समय वहाँ अर्जुन की दोनों भुजाओं का महान बल देखने में आया उन्होंने कुपित होकर उन विशाल सेनाओं को सब ओर से जहां के तहाँ रोक दिया अस्त्रे अस्त्राणीवार समापनोत् शक्तिशाली अर्जुन ने अपने अस्त्रों द्वारा शत्रुओं के संपूर्ण अस्त्रों का सब ओर से निवारण करके अपने बहुसंख्यक बाणों द्वारा तुरंत उन सबको ही आच्छादित कर दिया तत्रे बाणा प्रगाढ़ा विषा पते संघर्षेण महर्चिष्मा पापक समझात प्रजात वहाँ अंतरिक्ष में सरे हुए बाणों की रगड़ से भारी लफ्टों से युक्त आग प्रकट हो गई त्र महेश्वासे सद्दी चोड़ितोक्षित हेनागैश सम चार भी है। प्राथियत एक बहु क्रुद्धमे व समझात जहां तहां तहाँ से और खून से लथ हुए महाधन धर्य योद्धाओं अर्जुन के शत्रुनाथक बाणों द्वारा विदृढ़ हो चित्कार करते हुए हाथियों और घोड़ों तथा युद्ध में विजय की अभिलाषा लिए रोसावेश में भरकर एक जगह कुपित खड़े हुए बहुतेरे वीर शत्रुओं को जमघटते उस स्थान पर गर्मी सी होने लगी सरोवर ध्वजा वर्तम नागनक्रम नक्रम दृरत्यम पदाते मत्स्य कलिलम् संगद असंखेयम् अपारम् रथोड़म अतीव च उष्णीशकम क्षत्रपता काफेन मलिगरम्षोभ्यं मतंगांगशाचित वेला भूत अर्जुन ने उस असंख्य अपार दुर्लंघ एवं अक्षोभ्य रण समुद्र को सीमावर्ती तट प्रांत के समान होकर अपने बाणों द्वारा रोक दिया उस रणसागर में बाणों की तरंगे उठ रही थी फहराते हुए ध्वज भौरों के समान जान पड़ते थे हाथी ग्राह थे पैदल सैनिक मत्स्य और कीचड़ के समान प्रतीत होते थे शंखों और धुंदुभियों की ध्वनि ही उस रण की गंभीर घर्जना थी रथ ऊँची ऊंची लहरों के समान जान पड़ते थे योद्धाओं की पगड़ी और टोप कछुओं के समान थे छत्र और पताकाएं फेन राशि सी प्रतीत होती थी तथा मतवाले हाथियों की लातें ऊँचे ऊँचे शिलाखंडों के समान उस सैन्य सागर को व्याप्त किए हुए थी धृतराष्टवाच अर्जुने ए प्राप्ते प्राप्त हय हस्ते चकेशवे ए तदंतरमासाध्य पार्थो न घाचित धृतराष्ट्र ने पूछा संजय जब अर्जुन धरती पर उतर आए और भगवान श्री कृष्ण ने घोड़ों की चिकित्सा में हाथ लगाया तब यह अवसर पाकर मेरे सैनिकों ने कुंती कुमार का वध क्यों नहीं कर डाला संजय उवाच सद्य पार्थिव पार्थिना संजय ने कहा महाराज उस समय पार्थ ने पृथ्वी पर खड़े होकर रथ पर बैठे हुए समस्त भूपालों को सहसा उसी प्रकार रोक दिया जैसे वेद विरुद्ध वाक्य अग्राह्य कर दिया जाता है स पार्थ पार्थिव सर्वान भूमिस्थोपि रथ स्थितान एकोनिवार सर्वगुणा निव अर्जुन ने अकेले ही पृथ्वी पर खड़े रहकर भी रथ पर बैठे हुए समस्त पृथ्वीपतियों को उसी प्रकार रोक दिया जैसे लोभ संपूर्ण गुणों का निवारण कर देता है तथो जनार्दन संख्य प्रियम पुरुष सत्यम असंभ्रांतो महाबाहू अर्जुन वाक्यमब्रबीत तदनंतर संभ्रमित महाबाहू भगवान्नी कृष्ण ने युद्धस्थल में अपने प्रिय प्रियसखा पुरस्पुर अर्जुन से यह बात कही उद्पान इवामस्ती रणेजु परिशंत जलम चेबे पेयम नव गाह अर्जुन यहाँ घोड़ों के पीने के लिए पर्याप्त जल नहीं है ये पीने योग्य जल चाहते हैं उन्हें स्नान की इच्छा नहीं है इदम अस्ते संभ्रांतो ब्रुवन्न अस्त्रे बेतन अभिहत्या अर्जुनपाण सर शुभम यह रहा इनके पीने के लिए जल ऐसा कहकर अर्जुन ने बिना किसी घबराहट के अस्त्र द्वारा पृथ्वी पर आघात करके घोड़ों के पीने योग्य जल से भरा हुआ सुंदर सरोवर उत्पन्न कर दिया हंस कारण्डवा कीणम चक्रवा को प्रशोभितम सुस्तीर्ण प्रसन्ना भव प्रफुल्ल पंकजम उसमें हंस और कारंडो आदि जलपक्षी भरे हुए थे चक्रवात उसकी शोभा बढ़ा रहे थे स्वच्छ जल से युक्त उस विशाल सरोवर में सुंदर कमल खिले हुए थे कुरमस्य अगणाकिर्णम अगाधा मृतम आगछन्नारद दर्शनार्थम कृतम क्षण वह अगाध जलाशय कछुओं और मछलियों से भरा था ऋषिगण उसका सेवन करते थे तत्काल प्रकट किए हुए ऐसी योग्यता वाले उस सरोवर का दर्शन करने के लिए देवर्षि नारद जी वहाँ आए सरवंश सर स्थूणम सराचादनम अद्भुत सर्वे स्वा वा अद्भुत कर्म के विश्वकर्मा के समान अद्भुत कर्म करने वाले अर्जुन ने वहाँ बाणों का एक अद्भुत घर बना दिया था जिनमें बाणों के ही बांस बाणों के ही खम्भे और बाणों की ही छाझन थी तत प्रहस्य गोविंद साधु सा द्रवीत सर्वे स्वृपाथेना तस्म महात्म महाम अर्जुन के द्वारा वह बाण में गृह निर्मित हो जाने पर भगवान श्रीकृष्ण ने हस्कर कहा सास अर्जुन सावास ये श्री महाभारते द्रोहपर्वि जयदर्वणि बृंदा बिंदव विन्द अर्जुन सरोवर निर्माणे एकोनवशतमोध्याय इस प्रकार से महाभारत द्रोण पर्व के अंतर्गत दैद्रथवध पर्व में विंद और अनुविंद का वध तथा अर्जुन के द्वारा जलाशय का निर्माण विषय निन्यानवेवाँ अध्याय पूरा हुआ